बहुत से सवाल है एक मित्र ने पूछना है श्रद्धा अंधविश्वास न बने इसके लिए क्या करें बात श्रद्धा के परिणाम से निर्णित होता है कि श्रद्धा श्रद्धा है या अंधविश्वास है आप किसी पर श्रद्धा करते हैं वादी गलत भी हो सकता है श्रद्धा का पात्र ना भी हो ये भी हो सकता है अगर ऐसे आदमी बाप श्रद्धा करते हैं तो लोग कहेंगे ये अंध श्रद्धा है आप अंधे हैं आपको दिखाई नहीं पड़ता कि वो आदमी गलत है अगर आप ऐसे किसी सिद्धांत पर श्रद्धा करते हैं जिसके लिए वैज्ञानिक कोई प्रमाण नहीं है तो लोग कहेंगे ये अंध श्रद्धा है मेरी परिभाषा अलग है कोई सिद्धांत वैज्ञानिक है या नहीं यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है अगर उस सिद्धांत पर श्रद्धा के कारण आपका जीवन वैज्ञानिक होता जाता हो अगर उस श्रद्धा के कारण आप रूपांतरित होते हो अगर वो श्रद्धा आपको शुभ और सत्य की दिशा में गतिमान करती हो तो श्रद्धा है और वो सिद्धांत कितना ही वैज्ञानिक हो लेकिन उस पर भरोसा रखने से आपका जीवन और सड़ता हो नीचे गिरता हो तो अंध श्रद्धा है जिस व्यक्ति पे आप श्रद्धा करते हैं वो ठीक हो या गलत हो ये असंगत है निष्प्रयोचन है एडरिलेवेंट है वो गलत ही हो और उस पर श्रद्धा आपको ठीक बनाती हो उस पर श्रद्धा आपके जीवन को आनंद से संगीत से सौंदर्य से भरती हो तो मैं इसे श्रद्धा कहूंगा और वो आदमी बिल्कुल ठीक हो और आपकी श्रद्धा उस पर आपको नीचे गिराती हो दुख में पीड़ा में नरक में या आपकी गति को अवरुद्ध करती हो उस श्रद्धा के कारण आप बढ़ते न हो रुक जाते हो तो मैं कहूंगा अंध श्रद्धा है इसका अर्थ ये हुआ कि श्रद्धा कैसी है ये श्रद्धा करने वाले पर निर्भर है श्रद्धा ऑब्जेक्टिव वस्तुगत नहीं है विषयगत नहीं है है सब्जेक्टिव है एक पत्थर की मूर्ति में आप श्रद्धा करते हैं अगर ये श्रद्धा आपके भीतर नए फूलों को खिलने में सहयोगी होती है तो मैं कहूंगा सम्यक श्रद्धा है और खुद भगवान ही आपके सामने खड़े हों और आप उनमें श्रद्धा रखते हो लेकिन वह आपको अंधेरे की तरफ ले जाती हो तो मैं कहूंगा वो अंधविश्वास है मेरा फर्क समझ लें किस पर आपका विश्वास है ये महत्वपूर्ण नहीं है निर्णायक नहीं है आपका विश्वास आपके लिए क्या करता है यही महत्वपूर्ण है और निर्णायक तब हर आदमी तोल सकता है कि उसकी श्रद्धा श्रद्धा है या अंधविश्वास है अगर आपके विश्वास आपको कहीं भी नहीं ले जाते और आप जहां से वहीं सड़ते रहते तो वे अंधविश्वास है क्योंकि श्रद्धा तो एक आग है वह आपको जला देगी और बदल डालेगी आग में हम डालते हैं सोने को तो जो कचरा है वो जल जाता है सोना बच जाता है आप सच्ची है या झूठी इसका और क्या सवाल सोना पूछ सकता है सोना यही देख ले कि उसके भीतर जो कचरा था वो जल गया वो निखर के स्वर्ण होकर बाहर आ गया तो आप सच्ची थी आग को जानने का सोने के लिए और उपाय भी क्या है और अगर कचरा सब बचा हुआ सांस रह गया है तो आग झूठी थी आप इसकी फिक्र मत करना कि किस पे आपकी श्रद्धा है आप इसकी फिक्र करना कि आपको जो श्रद्धा है वो आग है या नहीं वह आपको बदलती है या नहीं बदलती है ये बड़े मजे की बात है और इसलिए कई बार ऐसा होता है कि श्रद्धा जिस पर आपकी है वो शायद पात्र ना थी हो लेकिन आप पात्र हो जाते हैं श्रद्धा के कारण और रोज ऐसा होता है कि जिस ताप की श्रद्धा है वो पूरा पात्र है लेकिन आपकी जिंदगी में कोई अंतर नहीं पड़ता कोई क्रांति घटित नहीं होती आप अपात्र ही रह जाते मगर हम सब यही सोचते हैं कि जिसमें हमारी श्रद्धा है वो ठीक है या नहीं आप सोचें दूसरे छोर से जिसकी श्रद्धा है वो ठीक है या नहीं आपकी श्रद्धा आपको भयभीत करती हो अंधविश्वास है आपकी श्रद्धा आपको अभय करती हो श्रद्धा है आपकी श्रद्धा आपको घृणा और क्रोध और वैमनस से भरती हो अंधविश्वास आपकी श्रद्धा करुणा बन जाती हो श्रद्धा है अपने से तौलना और कोई दूसरा उपाय नहीं जो दूसरे से तोलने चलेगा उसे कभी भी कोई पात्र मिलने वाला नहीं है जिसको तो वो श्रद्धा कर सके कभी भी कोई पात्र मिलने वाला नहीं जिसको तो वो श्रद्धा कर सके और जो अपने से सोचना शुरू करेगा उसे चारों तरफ पात्र ही पात्र मिल जाएंगे जिन पर श्रद्धा की जा सके श्रद्धा ही चुकाती है किस पर की है यह महत्वपूर्ण नहीं है की है इसलिए क्रांति घटित होती है सुना है मैंने सन फ्रांसिस परम श्रद्धालु व्यक्ति थे अब किसी पर भी भरोसा करते थे उनका शिष्य थलियों दोनों एक यात्रा पर थे कोई भी साथ हो जाता फ्रांसिस के तो उसे साथ रख लेते अक्सर तो कोई भी साथ हो के उनका सामान भी चुरा के ले जाता एक रात टिकता रात उनका बिस्तर उनकी झोली जो कुछ थोड़ा बहुत होता लेके चला जाता लियो बहुत परेशान था उनका शिष्य वो कहता कि कम से कम जांच परख तो कर लेनी चाहिए हर किसी को साथ ले लेते हैं और फिर तकलीफ उठाते हैं ये आदमी पर भरोसा छोड़ो इतने आदमी धोखा दे गए हैं फिर भी तुम्हारा आदमी पर भरोसा नहीं छूटता तो संत फ्रांसिस कहता वे सब मेरी श्रद्धा की परीक्षा ले रहे हैं दो उपाय एक आदमी रात रुका है और चोरी करके चला गया तो एक तो उपाय यह है कि सामान तो गया ही जिसकी कोई कीमत नहीं साथ श्रद्धा भी चली जाए जिसकी बड़ी कीमत है तो संत फ्रांसिस ने लियो से कहा कि लियो तुझे वो लोग ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं सामान की तो बड़ी कीमत नहीं लेकिन तेरी श्रद्धा भी नष्ट होती जा रही है और संत फ्रांसिस ने कहा कि अगर ऐसे लोग मेरे साथ ठहरें जो भले हैं तो मेरी श्रद्धा के लिए कोई कसौटी भी ना होगी मैं आदमी पर भरोसा किए ही चला जाऊंगा क्योंकि सवाल आदमी का नहीं सवाल मेरे भरोसे का है सवाल ये नहीं है कि आदमी पर मेरी श्रद्धा हो सवाल यह है कि मेरी श्रद्धा हो और अगर मैं आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता तो फिर मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकूंगा इसको अगर इस तरह से देखेंगे तो सारा सारी दृष्टि और श्रद्धा मूल्यवान है पत्थर पर है या परमात्मा पर यह गौण पत्थर पर भी हो सकती है और तब पत्थर भी परमात्मा का काम देने लगता है अंधविश्वास नपुंसक श्रद्धा है उससे कुछ भी नहीं होता उसे हम रखे रहते हैं मस्तिष्क के कोने में वो किसी काम की नहीं है उसका कोई उपयोग नहीं है इतने लोग ईश्वर में भरोसा करते हैं ये भरोसा झूठा होना चाहिए क्योंकि अगर इतने लोग सच में ही ईश्वर में भरोसा करते हैं तो ये जगत इतना कुरूप नहीं हो सकता जितना कुरूप है अगर इतने लोग सच में ही ईश्वर में भरोसा करते हैं तो इनकी जिंदगी में जो सुगंध जो सुबाश आनी चाहिए उसका तो कहीं कोई पता नहीं चलता सिर्फ दुर्गंध आती है यह भरोसा झूठा है यह भरोसा ऊपरी है ये भरोसा, भरोसा, भरोसा दिखाऊ है तो इसे मैं कहूंगा अंधविश्वास जो क्रांति ले आए आपके जीवन में वो श्रद्धा है और जो आपके जिंदगी में एक स्थिरता लगा दे स्टिग्नेंसी पैदा कर दे और आप एक ही जगह बंद तालाब की तरह सड़ते रहे वो अंधविश्वास है जो मुल्क अंधविश्वासी है वो बंद डबरे में सड़ते रहते हैं श्रद्धा तो एक बहाव है एक तीव्र गति है श्रद्धालु होना आसान नहीं क्योंकि श्रद्धा का अर्थ है अपने को बदलने की तैयारी बुद्ध के पास अनेक लोग आते हैं बुद्ध के पास आते हैं तो वे कहते हैं बुद्ध हम शरण हम बुद्ध की शरण जाते हैं एक युवक वैशाली में बुद्ध के पास आया और उसने कहा कि मैं आपकी शरण आता हूं तो बुद्ध ने पूछा तुम तो मेरी शरण आते हो ये अपना उत्तरदायित्व तो टालने के लिए तो नहीं ऐसा तो नहीं है कि अब से तुम समझो अबसे तुम्हारी कृपा से कुछ हो तो ठीक है अगर ये शरण में आना सिर्फ दायित्व टालना हो तो तुम शरण नहीं आते मेरे सिर पढ़ते हो और अगर ये शरण में आना सिर्फ एक आंतरिक क्रांति की शुरुआत हो तो ही सार्थक है मेरे पास भी लोग आते के कहते हैं कि हम तो कमजोर हैं हमसे तो कुछ हो नहीं सकता अब आप संभालो एक सज्जन अभी भी आया वो दस वर्ष से मुझे जानते दस वर्ष से मैं भी उन्हें जानता हूं बस इस जानने के अतिरिक्त तो और कोई संबंध नहीं थे। अभी आए और वो मुझसे बोले कि दस वर्ष हो गए और अभी तक कुछ हुआ नहीं मैंने पूछा तुम्हें समझा नहीं उन्होंने कहा दस वर्ष से आपको जानता हूं अभी तक कुछ हुआ नहीं कुछ करके दिखाइए अपराधी मैं हूं और उन्होंने काफी काम किया कि दस वर्ष से मुझे जानते वो भी कह सकते हैं उनकी मुझ पर श्रद्धा है वो श्रद्धा नहीं वंद विश्वास है और वंद विश्वास आत्मघाती है क्योंकि उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है अगर वो इस भरोसे बैठे हैं कि मैं कुछ करूं और होगा तो कभी भी नहीं होगा उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा हाँ कोई करने को तैयार हो तो ये सारा जगत तो उसको साथ देने को तैयार है कोई बैठने को तैयार हो तो ये सारा जगत उसको बैठाने को भी तैयार है अस्तित्व सहयोगी है आप नरक जा रहे हैं तो अस्तित्व आपको नरक की तरफ ले जाता आप स्वर्ग जा रहे हैं तो अस्तित्व आपको स्वर्ग की तरफ ले जाता लेकिन जाते सदा आप हैं निर्णय आपका दायित्व आपका आपकी श्रद्धा आपको रूपांतरित करने की कीमिया बने तो समझना कि सम्यक श्रद्धा है एक मित्र ने पूछा है कि और एक नहीं बहुत मित्रों ने कोई बीस मित्रों ने वही सवाल पूछा पूछा है कि आपने कहा कि प्रत्येक कर्म का फल तत्काल में जाता है अगर प्रत्येक कर्म का फल तत्काल मिल जाता है तो फिर एक आदमी अंधा और एक आदमी गरीब और एक आदमी अमीर क्यों पैदा होते है? अगर तत्काल फल मिल जाता है तो फिर जन्म जन्म में भेद क्यों पड़ता है ये भेद का कारण समझ ली फल तो तत्काल मिलता है फिर भी भेद पड़ता है और भेद इसलिए पड़ता है कि तत्काल मिले हुए फल का जो इकट्ठा जोड़ है वो आप हैं उसका जोड़ कहीं किसी ईश्वर के हाथ में नहीं है वो जोड़ आप है आप जो भी एक जिंदगी में करते हैं उस सब का परिणाम है आपने एक जिंदगी में हजार बार क्रोध किया तो आप वही आदमी नहीं हो सकते जिसने एक भी बार क्रोध नहीं किया हजार बार क्रोध किया हजार बार आपने फल पाया जिस आदमी ने एक भी बार क्रोध नहीं किया उसने एक भी बार फल नहीं पाया आप पे हजार चोटें हैं क्रोध करने की और फल पाने की आपका व्यक्तित्व तो हजार घावों से भर गया माना कि वे घाव सूख गए लेकिन उनके निशान रह जाएंगे उन निशानों का नाम संस्कार है कर्म करते हैं हम फल तत्काल मिल जाता है लेकिन संस्कार रह जाता है संस्कार को समझ लेना जरूरी थोड़ा सूक्ष्म हम इस कमरे में पानी का गिलास लुड़का दें पानी बह जाएगा सुबह धूप आएगी पानी उड़ जाएगा लेकिन एक सूखी रेखा कमरे में छूट जाएगी वो सूखी रेखा पानी की है पानी अब बिल्कुल नहीं इसलिए उसको पानी का कहना ठीक नहीं मालूम पड़ता क्योंकि पानी की एक बूंद भी नहीं रह गई वहां सब उड़ गई है वो सूखी रेखा पानी की है ये कहना उचित नहीं लेकिन फिर भी पानी की ही है क्योंकि पानी के बहने से ही बन गई थी इस कमरे की धूल पर वो संस्कार है सूख गया सब पानी बिल्कुल नहीं बचा फिर भी रेखा रह गई अब आप दोबारा पानी डालें तो बहुत संभावना यह है कि सूखी रेखा को पकड़ के वो पानी बहे थे। संस्कार का मतलब होता है टेंडेंसी अब उस सूखी रेखा की ये वृत्ति होगी कि पानी मिले तो उससे बह जाए क्योंकि लीस्ट रेसिस्टेंस के कारण अगर और कहीं से पानी को बहना पड़े तो फिर से रास्ता बनाना पड़ेगा धूल काटनी पड़ेगी उतनी झंझट पानी भी नहीं लेना चाहते जहां धूल कटी है और रास्ता बना है उसी से बह जाता है जिस आदमी ने कल दिन भर क्रोध किया आज सुबह वो उठेगा क्रोध की रूखी रेखा के साथ सूखी रेखा के साथ वो सिर्फ टेंडेंसी है फल तो उसे कल ही मिल गया जब क्रोध किया तभी फल मिल गया लेकिन क्रोध उसने किया और फल मिला तो उसके व्यक्तित्व में एक सुखी रेखा क्रोध की बन गई आज सुबह जब वो उठेगा तो वो जो सूखी रेखा है वो तत्पर है जरा सा भी मौका मिला कोई भी वेद उठा वो सुखी रखा, उसको बहा देगी अपने में से क्रोध पुनः प्रकट हो जाएगा जब हम एक जन्म के बाद पैदा होते हैं तो हम संस्कार लेकर पैदा होते हैं वो जो हमने पिछले जन्म में किया है और जन्मों जन्मों में किया है वही हमारा व्यक्तित्व है वो सब सुखी रेखाएं लेकर हम पैदा होते हैं इसलिए दो बच्चों में भेद होता है इसलिए नहीं कि उनके पिछले जन्मों का कर्मों का फल उनको अभी भोगना है फल तो वे भोग चुके लेकिन फल भोगने के बाद भी जो वृत्तियां शेष रह गई जो वृत्तियों का प्रभाव शेष रह गया जो जो उन्होंने किया उसकी जो जो पंक्तिबद्ध उनके ऊपर रेखाएं रह गई वो जो आज रह गई उनको लेकर बच्चा जन्म रहा इसलिए दो बच्चे अलग अलग है जिन मित्रों ने भी सवाल पूछा है उनके सवाल में यही ध्वनि है कि अगर ऐसा है तब तो फिर कर्म फल का सिद्धांत समाप्त हो गया क्योंकि तत्काल में फल मिल जाता है तो मरते वक्त सब लेखा जोखा पूरा हो जाता है तब तो सब व्यक्ति समान पैदा होने चाहिए क्योंकि लेखा जोखा पूरा हो गया लेखा जोखा जरूर पूरा हो गया लेकिन हर आदमी ने लेखा जोखा अलग अलग ढंग से पूरा किया है और हर आदमी के लेखे जोखे में अलग अलग घटनाएं घटीं और हर आदमी ने अलग अलग संस्कार अर्जित कर लिए उन संस्कारों को लेकर वो पैदा होता है एक मित्र ने पूछा है कोई आदमी अंधा पैदा हो जाता है कोई आदमी गरीब पैदा हो जाता है क्या कारण है कि कोई सोने की चमचे लेकर पैदा होता है? थोड़ा जटिल है और जटिल हो गया इस सदी के कारण इतना जटिल नहीं था इतना जटिल नहीं था क्योंकि गरीबी अमीरी बहुत सीधी सीधी बातें थी और साफ था कि गरीब गरीब है अपने कर्मों के कारण अमीर अमीर है अपने कर्मों के कारण इसमें सच्चाई है इसमें सच्चाई है क्योंकि हम गरीब होने का संस्कार भी अर्जित करते हैं लेकिन गरीब होने का संस्कार बड़ी बात है सिर्फ धन से उसका संबंध नहीं और बहुत सी चीजों से संबंध है जटिलता इसलिए है कि अब तक जब जब भी हम गरीब आदमी के बाबत सोचते थे तो अतीत में गरीब आदमी का मतलब था जिसके पास धन नहीं है एक ही मतलब था लेकिन अब जमीन पर विज्ञान ने बहुत धन कर लिया सौ पचास में निर्धन आदमी जमीन पर कोई भी नहीं होगा गरीब के नए अर्थ शुरू हो जाएंगे गरीब नहीं मिटेगा सिर्फ उससे धन का जो जोड़ जो था वो मिट जाएगा गरीब के नए अर्थ शुरू हो जाएंगे कोई आदमी बुद्धि में गरीब होगा कोई आदमी स्वास्थ्य में गरीब होगा कोई आदमी सौंदर्य में गरीब होगा ध्यान रखें धन तो मनुष्य जाति का इतने दिनों का जो श्रम है उसके परिणाम में सबको उपलब्ध हो जाएगा लेकिन तब सूक्ष्मतम दरिद्रताएं प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी जब स्थूल दरिद्रताएं मिटती हैं तो सूक्ष्म दरिद्रताएं शुरू हो जाती जब सबके पास धन बराबर होता है तो धन की तो बात समाप्त हो गई लेकिन तब बुद्धि प्रतिभा गुण उनकी दीनता करने लगती है दरिद्रता बड़ा शब्द है उसकी अभिव्यक्तियां बहुत हो सकती हैं अब तक जो बड़ी से बड़ी अभिव्यक्ति थी वो धन की थी भविष्य में जो बड़ी अभिव्यक्ति है वो गुण की होगी लेकिन ये जारी रहेगा क्योंकि हम अलग अलग कर्म से अलग अलग संस्कार अर्जित करते हैं कुछ लोग दरिद्र होने की आदत लेकर पैदा होते हैं कुछ तो लोग समृद्ध होने की आदत लेके पैदा होते हैं जो लोग समृद्ध होने की आदत लेके पैदा होते हैं उनको भिखारी भी बना के रास्ते पे खड़ा कर दो तभी तो उनकी चाल में सम्राट की रौनक होगी जो लोग दरिद्र होने की आदत लेके पैदा होते हैं देखो बड़े बड़े महलों में भी बैठ के उनसे ज्यादा दरिद्र आदमी खोजना मुश्किल हो जाए कंजूस आदमी वो है जो दरिद्र होने की आदत लेके पैदा हुआ है धन भी उसके पास आ जाए तो उसको खर्च नहीं कर पाता धन तो मिल भी सकता है समाज की व्यवस्था से लेकिन खर्च करने की जो आदत है उसे धन को भोग लेने की जो आदत है वो बहुत गहरा संस्कार है एक आदमी को आप धनी बना दें, और आप अचानक पाएंगे कि इतना दरिद्र वो पहले नहीं था जितना आप हो गया अक्सर ऐसा होता है कि गरीब आदमी कंजूस नहीं होते क्योंकि जब बचाने को ही कुछ नहीं होता तो क्या बचाना एक गरीब आदमी को थोड़े रुपए दे दें और जिसको भारत में हम बहुत दिन से जानते हैं हम कहते रहे निन्यानवे का चक्कर एक आदमी को निन्यानवे रुपए दे दें अब उसकी एक ही इच्छा होगी कि कैसे सौ हो जाए छ बड़ी स्वाभाविक है और उसको आज जो एक रुपया मिलेगा वो आज भूखा सो जाना चाहेगा सौ कर लेना चाहेगा लेकिन जब एक दफा मन को निन्यानबे से सौ करने का रस लग जाता है तो फिर सौ से एक करने का फिर एक से दो करने का वो रस बढ़ता चला जाता है पुरानी कथा है पंचतंत्र में एक सम्राट सदा अपने नाई से पूछता था कि तू इतना प्रसन्न कैसे है तेरे पास कुछ भी नहीं है नाई कहता कि मुझे जो आप देते हैं सांझ गुजर जाती है दिन गुजर जाता है दूसरे दिन फिर सुबह आपकी सेवा कर जाता हूँ मालिश कर जाता हूँ बाल बना जाता हूँ जो मिल जाता है वो दिन भर के लिए काफी फिर अचानक एक दिन सम्राट ने देखा कि नाई उदास और नाई बड़ा बेचैन है और लगता है रात भर सोया नहीं तो सम्राट ने पूछा कि आज तेरे हाथों में ताकत नहीं मालूम पड़ती और रात को सोया नहीं ऐसा लगता है तेरी आंखों में नींद है कहीं तू भी निन्यानवे के चक्कर में तो नहीं पड़ उस नाई ने पूछा आपको कैसे पता चला उसने कहा कि पागल तू झट में मत पड़ना ये मेरे वजीर की करतूत है कल उससे मेरा विवाद हो गया और मैंने कहा कि नाई बड़ा शांत सही में आदमी उसने कहा कि कुछ मामला नहीं सिर्फ निन्यानवे उसके पास नहीं तो उसने मुझसे कहा था आज रात जाके मैं निन्यानबे की एक थैली उसके घर में फेंकाऊंगा सुबह देख लेना तू पड़ गया झंझट में तू तो रात भर क्या सोचता रहा वो बोला कि मैं रात भर यही सोचता रहा कि सो कैसे हो जाए रात तो मैं सो नहीं सका पहली रात में नहीं सो सका और कभी मेरे पास कुछ नहीं होता था मैं मजे सोता था ये निन्यानवे ने थी सो का ख्याल दे दिया ये वैसे ही जैसे दांत टूट जाए और जीव वहीं वहीं जाने लगे वो जो सो है वो खाली गड्ढा है जीव वहीं वहीं जाने लगी रात भर सो नहीं सका सम्राट में कहा तो निन्यानवे की फैली फेंक देनी तू मरेगा दुख में हम मरी रहे हैं पहले से हमारी तरफ देख सो होने से कुछ भी ना होगा निन्यानबे होना खतरा है सो होने से कुछ भी ना होगा फिर एक दफा यात्रा शुरू हो गई तो तुम मुश्किल में पड़ जाए लेकिन उस ननाई ने कहा महाराज एक दफा तो जीवन में मौका मिला सो तो कर लेने दें लेकिन उस दिन के बाद नाई कभी सुखी नहीं हो सका कोई दिन नहीं हो सकता होता क्या है लोग आदत लेके पैदा होते हैं परिस्थिति परिस्थिति मौका बनती उस आदत के प्रकट होने का या रुक जाने का धन अब तक परिस्थिति में कम था इसलिए कुछ लोग गरीब थे कुछ लोग अमीर थे धन के लिहाज से और इस वजह से दूसरी गरीबियां दिखाई ही नहीं पड़ती थी अब दुनिया मुसीबत में पड़ेगी क्योंकि धन की गरीबी परिस्थिति से मिटी जा रही है मिट जाएगी और तब आपको पहली दफा पता चलेगा कि और भी गरीबियां हैं जो धन से बहुत गहरी वैज्ञानिक कहते हैं कि पांच प्रतिशत लोग ही केवल प्रतिभाशाली होते हैं केवल पांच प्रतिशत और ये प्रयोग हजारों तरह से किया गया और ये प्रतिशत पांच से ज्यादा कभी नहीं होता इसे थोड़ा आप समझिए यह केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है जानवरों में भी पांच प्रतिशत जानवर कुशल होते हैं शेष पंचानबे जो कबूतर चिट्ठी पत्री पहुंचा देते हैं वो पांच प्रतिशत कबूतर है पंचानवे प्रतिशत नहीं पहुंचा सकते और अनेक अनेक प्रयोग से ये बड़ी हैरानी की बात है कि पांच प्रतिशत मालूम होता है कोई वैज्ञानिक नियम है प्रकृति में जैसे कि सौ डिग्री पर पानी गर्म होता है ऐसे पांच प्रतिशत प्रतिभा होती है पिछले वर्षों में चीन में उन्होंने माइंड वाश के लिए ब्रेन वाश के लिए बहुत से प्रयोग किए लोगों के, के मस्तिष्क बदल देने के लिए कोरियाई युद्ध के बाद चीन के हाथ में जो अमेरिकन सैनिक पड़ गए थे उन्होंने लौट के जो खबरें दी उसमें एक खबर यह भी है उन्होंने ये खबरें दी कि चीनियों ने सबसे पहले तो इसकी फिक्र की कि हम में प्रतिभाशाली कौन कौन और तब उन्होंने पांच प्रतिशत लोगों को अलग कर लिया अगर 100 कैदी पकड़े तो उन्होंने पहले पांच प्रतिभाशाली लोगों को अलग कर लिया और चीनियों का कहना है कि पांच प्रतिभाशाली लोगों को अलग कर लो पंचानबे को बदलने में कोई दिक्कत ही नहीं होती पांच को अलग कर लो फिर पंचानवे कभी गड़बड़ नहीं करते कोई उपद्रव कोई बगावत भागना कुछ नहीं पांच को अलग कर लो पंचानवे के ऊपर पहरेदार रखने की भी कोई जरूरत नहीं वो पांच है असली उपद्रवी अगर वो पांच वहां रहे तो झंझटें जारी रहेंगी भागने की चेष्टा होगी बगावत होगी कुछ उपद्रव होगा और अगर वो पांच मौजूद रहे तो वो पांच जो है लीडर्स हैं वो नेतृत्व है उनके पास उनकी मौजूदगी में आप बाकी को भी नहीं बदल सकते बाकी सदा उनके पीछे चलेंगे उनके पांच प्रतिशत को अलग कर लो वो पंचानबे प्रतिशत बिल्कुल ही खाली हो जाते उनकी जगह किसी को भी रख दो वो उनका नेतृत्व स्वीकार कर लेंगे ये केवल आदमियों में होता तो हम सोचते शायद आदमी की समाज व्यवस्था का परिणाम वैज्ञानिकों ने चूहों पर प्रयोग किए खरगोशों पर प्रयोग किए हैं भेड़ों पर प्रयोग किए वो पांच प्रतिशत आपने सुना ना भेड़े कतार बांध के चलती हैं। लेकिन किसी के तो पीछे चलती है पांच प्रतिशत भेड़ें आगे भी चलती सभी भेड़ें पीछे नहीं चलती पांच प्रतिशत भेड़ें आगे भी चलती वो पांच प्रतिशत भेड़ों को अलग कर लो बाकी झुंड एकदम क्रियाटिक हो जाता है उसी कुछ समझ में नहीं आता आप क्या होगा जो लोग जू में काम करते हैं अजायब घरों में काम करते हैं जहां बड़े बड़े लंदन या मॉस्को में जहां बड़े बड़े अजायब घर हैं उन अजायब घरों में काम करने वाले लोगों को पता है कि जब भी नए बंदर आते हैं तो उनमें से पांच प्रतिशत तत्काल अलग कर लेने होते हैं वो लीडर्स पॉलिटिशियंस, उनको वो उपद्रव मचा देंगे उनको अलग कर लेने के बाद बाकी सब डोसायल बिल्कुल अनुशासन मान लेते इससे भी बड़ी मजे की बात जो है वो ये पता चली है कि जेल खानों में जो अपराधी हैं राजधानियों में जो राजनीतिज्ञ हैं मंदिरों में चर्चों में गिरजघ घरों में जो पुरोहित हैं यूनिवर्सिटीज में विश्वविद्यालयों में कॉलेजों में जो पंडित हैं ये पांच प्रतिशत सब मिला जरा जटिल बात है क्योंकि एक लंदन के जू में प्रयोग किया जा रहा था कि अगर बंदरों को ठीक से भोजन ठीक से सुविधा उनको कोई अड़चन न दी जाए जगह दी जाए तो वो जो पांच प्रतिशत प्रतिभाशाली लोग हैं वो बाकी शेष बंदरों को अनुशासित रखने में सहयोगी होते हैं उनको गड़बड़ नहीं करने देते वो पांच प्रतिशत नेतृत्व ग्रहण कर लेते अगर तकलीफ दी जाए भोजन कम हो सुविधा कम हो अड़चन हो तो वो पांच प्रतिशत क्रिमिनल हो जाते हैं अपराधी हो जाते हैं और वो पांच प्रतिशत बाकी को उपद्रव करवा के हड़ताल या कुछ न कुछ कुछ न कुछ करवाते वैज्ञानिकों का यह कहना है कि अपराधी और राजनीतिक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं इसलिए आप कभी देखें जब तक राजनीतिक ताकत में नहीं होता तब तक वो हड़ताल करवाता है जब वो ताकत में हो जाता तब वो हड़ताल तोड़वाता है तो ये वही बंदर वाला नियम उसमें कुछ फर्क नहीं है जब तक राजनीतिक ताकत के बाहर है तब तक वो सब तरह के उपद्रव को क्रांति कहता है जब वो ताकत में आ जाता सब तरह की क्रांति को उपद्रव कहता है जब वो ताकत में होता है तब वो कहता है कि लोग अपराधी हैं जो उपद्रव कर रहे हैं जब वो ताकत के बाहर होता तब वो कहता है कि लोग बगावती हैं विद्रोही हैं। उसकी भाषा बदल जाती है ताकत में आते से वो अनुशासन की बात करता है और वो कहता है अगर अनुशासन रहेगा तो सुख शांति सब आ जाएगी ताकत के बाहर कर दो कि तो वो कहता है बगावत चाहिए क्रांति चाहिए बिना क्रांति के कुछ भी नहीं हो सकता क्रांति से ही सुखाएगा। लेकिन चाहे अपराधी हो चाहे राजनीतिक हो ये पांच प्रतिशत ही है मनुष्य के पास आदमियों को छोड़ दें पशुओं को छोड़ दें जिन लोगों ने वनस्पति पर बहुत जीवन भर प्रयोग किए हैं वो कहते हैं कि अफ्रीका के जंगल में भी जो वृक्ष सारे परेशानी संघर्ष को पार करके जंगल के ऊपर उठकर सूरज तक पहुंच जाते हैं उनकी संख्या पांच प्रतिशत है अगर एक पानी का सरोवर हो और उसमें मछलियों और आप जहर डाल दें तो पांच प्रतिशत मछलियां ही हैं जो उस जहर से बचने की चेष्टा करती हैं बाकी तो राज्य हो जाए आपके शरीर में जब कोई बीमारी प्रवेश करती है तो आपके शरीर के सेल्स में भी पांच प्रतिशत ही है जो उसको रेसिस्ट करते उसको लड़ते अगर वो पांच प्रतिशत अलग कर दिए जाए आपके शरीर में फिर कोई रेसिस्टेंस कोई अवरोधक शक्ति नहीं रह जाती तब कोई भी बीमारी प्रवेश कर सकते गरीबी मिटानी बड़ी मुश्किल बात है वो पांच प्रतिशत किसी न किसी अर्थ में अमीर होंगे ही अर्थ बदल सकते हैं। कभी उनकी अमीरी मकान की होगी कभी उनकी अमीरी ताकत की होगी कभी उनकी अमीरी ज्ञान की होगी कभी उनकी अमीरी काव्य की कला की होगी लेकिन एक हिस्सा अमीर होगा एक हिस्सा गरीब होगा गरीबी और अमीरी का ये संदर्भ अगर ख्याल में रहे तो समाजवाद या साम्यवाद से संस्कार और कर्म के सिद्धांत में कोई अंतर नहीं पड़ता है हम बदल सकते हैं परिस्थिति बदल सकते हैं लेकिन व्यक्ति के भीतर की जो क्षमताएं उन्हें बदलना आसान नहीं उन्हें व्यक्ति ही जब बदलना चाहे तब बदल सकता है पूछना है कि जब हम पुनर्जन्म लेते हैं तो हिसाब किताब कहा रहता क्या रहता आप है हिसाब किताब आपके अलावा कहीं हिसाब किताब नहीं रहता कोई जरूरत नहीं आप ही हैं करने वाले आप ही हैं भोगने वाले आप ही हैं हिसाब किताब आप खाता बही है पूरा अपना जो जो आप कर रहे हैं वो प्रिंसिपल आपको बदल रहा है हर कृत्य आपकी बदलाव है और हर कृत्य आपका जन्म है और हर कृत्य के साथ आप नया आदमी भी अपने भीतर निर्मित कर रहे हैं वही है हिसाब किताब अलग रखने की कोई भी जरूरत नहीं कोई प्रयोजन भी नहीं आपको जान के ही आपका पूरा हिसाब किताब जाना जा सकता है आपका एक एक कृत्य बताता है कि आपकी आस्ते क्या है गहरे संस्कार क्या है अब जैसे मैंने संत फ्रांसिस की बात कही ये आज कहता है कि मुझे कोई धोखा दे जाए तो भी मैं भरोसा ही करूंगा ये एक गहरे संस्कार की खबर है इसने भरोसे का संस्कार बनाया है तो कोई आदमी धोखा दे इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकता बहुत मुश्किल है इसके संस्कार को तोड़ना और जब इसका संस्कार टूटता नहीं धोखा देने से तो और मजबूत हो जाता है प्रत्येक चीज मजबूत होती है पुनरुक्ति से आपको कोई धोखा ना भी दे कोई आदमी आपके कमरे में ऐसी चला आए, तो ही जो पहला ख्याल उठता है वो भरोसे का नहीं होता अभी इसने कुछ किया नहीं ना आपका गर्दन दबाई ना कोई आपका सामान ले भागा लेकिन जो पहला ख्याल आपके भीतर उठता है वो ये उठता है कि पुलिस को आवाज दे क्या करें ये अभी इसने कुछ भी तो नहीं किया अभी इसके संबंध में कोई भी निर्णय उचित नहीं है लेना लेकिन आपने निर्णय गहरे में ले ही लिया ऐसा है कुछ कि हमें कोई आदमी बुरा है इसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती वो तो हमारे संस्कार से मिल जाती खबर हमें कोई आदमी भला है तो हमें प्रमाण की जरूरत होती है गैर भरोसा हमारी आदत है भरोसा हमारी मजबूरी है कोई मानता ही नहीं और ऐसा व्यवहार किया जाता है कि हमें भरोसा करना पड़ता है लेकिन गैर भरोसा हमारी आदत आपको लगता है कि आप कभी कभी क्रोध करते हैं गलती है आपकी आप क्रोध आपकी आदत है आप कभी कभी ऐसा होता है जब क्रोध में नहीं होते लेकिन इतना कम होता है ये कि आपको पता ही नहीं चलता इसलिए आप सोचते हैं कि कि कभी कभी आप क्रोध में होते हैं बस आपका क्रोध ऐसा है कि कभी कभी सौ डिग्री पे उबलता हुआ होता है कभी ल्यूक वाम कुनकुना कुनकुना क्रोध आपको पता ही नहीं चलता क्योंकि वो आपकी आदत है वह आप जिंदगी से वैसे ही हैं कभी कभी जब ये कुनकुना क्रोध भी नहीं होता आप में तब क्षण भर को आपको झलक मिलती है प्रेम की अन्य नहीं मिलती फिर कठिनाई ये है कि जितना आपका क्रोध का संस्कार है उतना ज्यादा आप क्रोध करते हैं जितना ज्यादा क्रोध करते हैं उतना संस्कार मजबूत होता चला जाता हम अपने ही कारागरों में बंद होते चले जाते हैं इसे कहीं से तोड़ना पड़े दो बातें ख्याल रखें एक अगर मैं कहता कि आपका कर्म का फल आप भोग रहे हैं तब तो तोड़ने का कोई उपाय नहीं था समझ फर्क अगर मैंने कोई कर्म किया है और उसके कारण मैं आज क्रोधित हो रहा हूं तो मुझे होना ही पड़ेगा कोई उपाय नहीं लेकिन मैं कहता हूं कर्म का फल तो तत्काल मिल जाता है सिर्फ संस्कार रह जाते हैं संस्कार का अर्थ है केवल एक खास ढंग का काम करने की वृत्ति मजबूरी नहीं इसलिए आप चाहें तत्काल तो अपने को बदल सकते हैं चाहे तो तत्काल बदल सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ केवल एक आदत है कभी आपने ख्याल किया कि कुछ बातें आप केवल आदत के कारण किए चले जाते हैं केवल आदत के कारण कुछ और वजह नहीं होती आदत को तोड़ना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है और कभी कभी जरा सी बात आदत को तोड़वा देती है जरा सी बात अभी अमेरिका के कुछ मनोवैज्ञानिक जो रियल थेरेपी के प्रतिपादक थे है वो कहते हैं एक यथार्थ मनोचिकित्सा वो बड़े अनूठे प्रयोग कर रहे हैं और बड़े काम के प्रयोग है वो कहते हैं एक आदमी को जिंदगी भर समझाओ कि सिगरेट मत हो मत हो पच्चीस दफा छोड़ता है फिर शुरू कर देता है शराब पीता है छोड़ता है फिर शुरू कर देता है कोई उपाय नहीं होता वो कहते हैं आपकी थेरेपी रियल नहीं है यथार्थ नहीं क्योंकि शराब है वास्तविक चीज और आपका समझाना है केवल शब्द शराब है एक यथार्थ और शब्द है सिर्फ सिद्धांत ये नहीं तोड़ पाएंगे तो वो कहते हैं कुछ और किया जाना जरूरी है वो क्या करते हैं अब उन्होंने एक इंजेक्शन ईजाद किया है शराबी को वो इंजेक्शन रात में दे दिया जाता है उसे पता भी नहीं चलता या उन्होंने गोलियां भी ईजाद की हैं वो उसको खिला दी जाती है उन गोलियों के बाद जब भी वो शराब पीता है तो नासिया पैदा होता है बड़ी पैदा होती है, वामित होती है, है और सारा शरीर झरझर कपने लगता है और रौ रौ रौ इतनी पीड़ा से भर जाता है कि नर्क उपस्थित हो गया वो जो इंजेक्शन है उसके शराब उस के मिलने से ही परिणाम होता है वो आदमी दोबारा हाथ में शराब नहीं ले सकता जैसे वो शराब हाथ में लेता सब उसे याद आ जाता जो हुआ हजारों साल समझाने से जो नहीं होता हुआ एक इंजेक्शन से क्यों हो जाता क्या हो गया वो आदत थी सिर्फ एक लेकिन अब आदत के विपरीत एक बड़ा दुख खड़ा हो गया वो आदत इतनी बड़ी नहीं थी कि इस दुख के बावजूद भी आमतौर से हम सोचते हैं कि लोग शराब दुख के बावजूद भी पीते हैं हम गलत सोचते हैं लोग कहते हैं एक आदमी शराब पी रहा है उसकी पत्नी दुख में पड़ी उसके बच्चे दुख में पड़े फिर भी शराब पिए चला जा रहा है इतना दुख हो रहा है फिर भी आप गलती में हैं हो सकता है ये दुख देना भी शराब पीने की एक हिस्सा हो शायद वो और किसी तरह से दुख देने में समर्थ ना हो या उतना आक्रामक ना हो इस बारीक तरकीब से वो दुख भी दे लेता है अपना दुख भी बुला लेता है दूसरों को दुख भी दे लेता है दोनों काम कर लेता है नहीं इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा बल्कि ये भी हो सकता है कि पत्नी दुखी दिखाई ना पड़े और बच्चे बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ें और सब कहें कि पिताजी आप मजे से पिए चले जाओ आप 24 घंटे पियो तो शायद वो चौंक के खड़ा भी हो जाए कि मान ला क्या कोई दुखी नहीं हो रहा और मैं शराब पिए चला जा रहा शायद शराब का रस ही चला जाए जिंदगी बड़ी जटिल है लेकिन ये रियल थेरेपी के लोग कहते हैं कि अगर किसी भी आदत को तोड़ना है तो उस आदत को इतने बड़े दुख के साथ जोड़ देना जरूरी है कि वो जो पुरानी सिर्फ वृत्ति की वजह से आदमी बह जाता था वो दुख बीच में खड़ा हो जाए और उसको चुन के जाना पड़े कि अगर मैं जाता हूँ आदत में तो ये दुख झेलना पड़ेगा बड़ी हैरानी की बात है आदतें आसानी से बदल जाती है पावल साल्टर पश्चिम के खासकर रूस के वैज्ञानिक तो कहते हैं कि सिर्फ रीकंडीशनिंग की जरूरत है वो कहते हैं सिर्फ पुनर्संस्करण की जरूरत है सिर्फ संस्कार बंधे हुए हैं उनको नया संस्कार से जोड़ देने की जरूरत है यात्रा बदल जाती है मैं मानता हूं उनकी बात में थोड़ी सच्चाई है कोई आदमी कर्मों का फल नहीं भोग रहा है कर्मों के फलों के संस्कार से बंधा जी रहा है संस्कार मजबूत है अगर आप उसके साथ बहते हैं कमजोर है अगर आप निर्णय करते हैं और रुक जाते हैं। इसलिए ऐसा कोई भी कृत्य नहीं है जिसे आप ना रोक सकते हो और अगर आप कर रहे हैं तो आप ही जुम्मेवार हैं और अपने मन को ऐसा मत समझाना कि क्या करें जन्मों जन्मों का कर्म फल है भोगना ही पड़ेगा ये भी होशियारी है ये भी जो आप करना चाहते हैं उसको करते रहने की नियत और कुछ भी नहीं ये भी जस्टिफिकेशन है ये भी आप अपने को न्यायोचित ठहरा रहे हैं बड़े मजे की बात है कि कर्म का सिद्धांत तो धर्म का अंग था और हमने कर्म के सिद्धांत से अपने सब अधर्म के लिए सहारा खोज लिया क्या कर सकते हैं थ के बाहर है बात जो हो चुका वो हो चुका वो भोगना ही पड़ेगा जो हो चुका वो आप भोग चुके हैं अगर आप पुनः उसे दोहरा रहे हैं तो ये केवल एक बार बार दोहराई गई आदत है, किसी कर्म का फल नहीं हर बार दोहरा के फल पाएंगे और हर बार आदत मजबूत होती चली जाएगी धीरे धीरे आदमी आत्म का ही रह जाता है हम सब आत्मों के पुंज इन आस्तों को बदलना हो तो संकल्प की जरूरत है और संकल्प की शुरुआत इससे होती है कि आपको ये ख्याल में आ जाए कि यह बदली जा सकती है अगर आपको ये ख्याल है कि बदली ही नहीं जा सकती तो आपका संकल्प बिल्कुल मर जाएगा एक जर्मन यहूदी फ्रेंकल पिछले महायुद्ध के वक्त जर्मनी के एक बड़े कारागृह में बंद था उसने लिखा है बड़ी हैरानी की बातें लिखी उसने अपने संस्मरणों में लिखा है क्योंकि वो एक मनस्व है वो निरीक्षण करता रहा क्या हो रहा है दिसंबर करीब आ रहा था त्यौहार के दिन करीब आ रहे थे और सभी कैदियों को ये आशा थी कि कम से कम क्रिसमस के करीब छुटकारा हो जाएगा क्रिसमस के करीब हिटलर दया करेगा और लोग छोड़ दिए जाएंगे फ्रेंकल ने लिखा है कि क्रिसमस तक कितनी ही तकलीफें दी गई कैदियों को कोई नहीं मारा लोग बीमार रहे लेकिन एक आशा थी क्रिसमस करीब आ रहा है उस आशा के साथ प्राण में बंद था उसने लिखा जिस दिन क्रिसमस निकल गया उसके पंद्रह दिनों में अनेक लोग मरे क्रिसमस के बाद और उसका कहना कुल कारण इतना था उस पंद्रह दिन में मरने वालों का कि सब आशा टूट गई क्रिसमस पर भी छुटकारा नहीं मिला अब कोई आशा नहीं जब आशा नहीं रह जाती तो जीवन ऊर्जा क्षीण हो जाती जिस कारागृह में प्रिंकल बंद था उसमें एक एटोमिक भट्टी थी जिसमें हजारों कैदियों को इकट्ठा रख के क्षण में राख किया जा सकता था रोज हजारों कैदी राख होते थे रोज उस भट्टी की चिमनी से धुआं निकलता था फिर उनको कारागृह बदला गया कोई 500 कैदी फ्रिंकल के साथ दूसरे कारागृह में भेजे गए दो दिन पैदल उन्हें चलाया गया ठंडी रातें नंगे पैर बिना कपड़ों के भूखे प्यासे उन्हें चलाया बिल्कुल थके हुए मुर्दा मरे हुए वो किसी तरह पहुंचे आधी रात में जब वो पहुंचे कारागृह में तो उनकी जांच पड़ताल होने में पूरी रात लग गई एक एक आदमी को अंदर करने में जांच पड़ताल करके अंदर किया गया फ्रेंकल ने लिखा है इतनी यातना इतनी यात्रा इतनी थकान भूख परेशानी रात जब हम खड़े थे बारह बजे मैदान में क्यों लगा के तो ओले पड़ने लगे बर्फ पड़ने लगी लेकिन फिर भी सब गीत गा रहे थे गुनगुना रहे थे मजाक चल रही थी लोग हंसी कर रहे थे और कुल कारण इतना था कि उस जेलखाने में चिमनी नहीं दिखाई पड़ रही थी वो जो चिमनी थी पिछले जेलखाने में वो नहीं थी सब दुख भूल गया ये दो दिन की यात्रा है ये वर्षों की तकलीफ सब भूल गई ये बर्फ पड़ रही है ये भूल गया लोग गीत गुनगुनाने लगे फ्रेंकल ने लिखा मैंने पहली दफा मेरे साथी कैदियों को गीत गुनगुनाते पुरानी मजाकें दोहराते एक दूसरे से कहानियां कहते पहली दफा सुना तो मैं बहुत हैरान हुआ कि बात क्या है तब थोड़ी देर में पता चला की वो चिमनी नहीं दिखाई पड़ रही वहां आसपस्त कितनी ही तकलीफ होगी मौत अभी करीब नहीं अगर ऐसा हो कि रात के अंधेरे में चिन्नी ना दिखाई पड़ रही हो और सुबह रोशनी हो और चिन्नी दिखाई पड़ जाए तो अनेक तो वहीं गिर पड़ेंगे दो दिन की थकान एकदम पैर जवाब दे देंगे आदमी अपने भरोसों से जीता है अपनी आशाओं से जीता है अपने अभिप्राओं से जीता है अगर आपको ख्याल है कि आप अपने को बदल सकते हैं ये ख्याल ही बदलाहट की पहली बुनियाद पहुंचाती आपको ख्याल है कि बदलाहट हो हाँ नहीं सकते हाथ पर ढीले पड़ जाते आप जमीन पर गिर जाते जिंदगी की ऊर्जा आपके ख्यालों से उठती और गिरती है मैं आपसे कहता हूं संस्कार हैं आपके पास लेकिन संस्कार पानी की सूखी रेखाओं की तरह है। अगर पानी को कुछ ना किया गया तो वो उनसे बह जाएगा लेकिन अगर जरासी चेष्टा की गई तो पानी नई रेखा बना लेगा पुरानी रेखा कोई कोई नियति नहीं है कि पानी उसी से बहे कुछ न किया गया पैसिवली पानी छोड़ दिया गया तो पुरानी रेखा से बहेगा लेकिन अगर जरासी की चेष्टा की गई तो पुरानी रेखा मजबूर नहीं कर सकती पानी को बहने के लिए बस इतना ही संस्कार है आदि पर अतीत से हम बंधे लेकिन भविष्य के प्रति हम मुक्त थे इससे थोड़ा ठीक से समझने अतीत से हम बंधे हैं लेकिन बंधे हैं अपने ही भाव के कारण भविष्य के प्रति हम मुक्त हैं और हम चाहें तो एक झटके में अतीत की सारी रस्सियों को तोड़ दें वे रस्सियां वास्तविक नहीं हैं जली हुई रस्सियां हैं राख की रस्सियां रस्सियों जैसी दिखाई पड़ती एक रस्सी को जलाए जल जाए राख हो जाए फिर भी बिल्कुल रस्सी मालूम पड़ती है रेसा रेसा और छू के न देखें तो ये भी हो सकता है कि हाथ में बंधी हो तो सोचे कि कैसे भाग सकते हैं छू के जरा देखे जली हुई टूट सकती अभी गिर सकती है संस्कार का अर्थ है जली हुई रस्सियां लेकिन अगर आप उनको रस्सियां मान के चलते हैं तो आप उनको प्राण देते हैं मनुष्य अपने कर्म का फल भोगता है और प्रतिपल नए कर्म करने को मुक्त हो जाता है सिर्फ आदत के कारण पुराने को दोहराए बात दूसरी लेकिन पुराने को दोहराना अनिवार्य नहीं है इसलिए कोई आदमी अगर ठीक संकल्प का आदमी हो तो एक क्षण में पूरी जिंदगी बदल ले सकता है। एक क्षण में इस तरफ एक जिंदगी और दूसरी तरफ दूसरी जिंदगी शुरू हो सकती है इस बदलाहट को मैं संन्यास कहता हूं इस संकल्प को मैं सुन्यास देता हूं जब कोई आदमी तय करता है कि अब मैं पुराना नहीं रहूंगा मैंने नए होने का तय कर लिया एक क्षण में भी ये हो सकता है और जन्मों जन्मों में भी ना हो हम पर निर्भर है एक मित्र ने पूछा है कि हर प्रवचन के अंत में आप कीर्तन पर क्यों जोर देते हैं कीर्तन के संबंध में थोड़ा सा समझाइए कीर्तन के संबंध में समझाना जरा मुश्किल है क्योंकि समझ के जो परे है उसी को कीर्तन कहते हैं और जोर इसलिए देता हूं कि आपकी समझ बहुत थक गई होगी अब थोड़ा ना का काम किसी कर ले जो मैं बोल रहा हूं वो तो आपकी बुद्धि पर आघात करता है अगर आप इस तरह सुन रहे हो कि बुद्धि को हटा दे तो आपके हृदय तक जाता है लेकिन ऐसा सुनना कठिन है बुद्धि बीच में खड़ी रहती द्वार पर खड़ी रहती भीतर जाने देने के पहले वो जांच परीक्षा करती कि अपने मत की बात है अपने शास्त्र की बात है अपने वेद में कही है कि नहीं कही है तो भीतर जाने देते वैज्ञानिक कहते हैं कि आपकी इंद्रिया और आपकी बुद्धि जैसा हम आमतौर से सोचते हैं बाहर की संवेदनाओं को भीतर ले जाने के उपाय हैं। ये थोड़ी ही दूर तक सच है केवल दो प्रतिशत चीजों को भीतर जाने दिया जाता अंठानबे प्रतिशत चीजों को बाहर रोक दिया जाता ये जरूरी भी है आप रास्ते से गुजर रहे हैं अगर सौ प्रतिशत जो घट रहा है रास्ते पर वो आपके भीतर चला जाए तो आप घर न पहुंच सकेंगे आप घर पहुंच जाते हैं इसलिए कि आपका मस्तिष्क पूरे समय चुनाव कर रहा है किसको भीतर जाने देना किसको बाहर रोक देना अगर सभी चीजें जो घट रही हैं आपके मस्तिष्क में घुस जाए तो आप घर न पहुंच पाएंगे या किसी दूसरे के घर पहुंच जाएंगे या अपने भी घर पहुंच गए तो आप पहचान ना पाएंगे कि यह आपका घर है आप पागल हो जाएंगे इस वजह से बुद्धि पूरे वक्त सुरक्षा करती है कि बिल्कुल जांच पड़ताल करके भीतर किसी चीज को प्रवेश करने दो आप सभी चीजें नहीं सुनते सभी आवाजें नहीं सुनते आप और आपके भीतर क्षमता है इस बात की कि आप जो सुनना चाहें सुने जो न सुनना चाहें न सुने कान पर आवाज पड़ जाए तो भी आपकी बुद्धि चूक सकती उसको लगे नहीं सुनना तो कान सुन लेगा बुद्धि अपना संबंध भीतर तोड़ लेगी अभी एक वैज्ञानिक फाल्टर प्रयोग कर रहा था एक छोटी सी बिल्ली पर प्रयोग कर रहा है तो बिल्ली के कान के पास जोर से आवाज की जाती आवाज होती से बिल्ली चौंक जाती आवाज इतनी तेज है उसके चौंकने का उसके कान में आवाज गई उसका ग्राफ यंत्र पे बन जाता है कि बहुत जोर का आघात हुआ और बिजली का पूरा मस्तिष्क तंत्र झंझना गया तब अचानक दूसरे कोने से एक चूहे को प्रवेश किया जाता बिल्ली चूहे को देखती है और उसकी सारी आत्मा उसकी आंखों से चूहे की तरफ लग जाती फिर आवाज की जाती है बिल्ली को सुनाई नहीं पड़ती वो ग्राफ भी नहीं बनता जो पहले बना था आवाज अब भी हो रही है कान पर चोट पड़ रही है लेकिन वो जो ग्राफ बनता था कि उसके मस्जिस्क का तंत्र झंझना गया वो बिल्कुल नहीं बनता क्या हो गया बिल्ली ने अपनी बुद्धि का कान का संबंध तोड़ दिया अब बुद्धि चूहे की तरह दौड़ गई हम पूरे वक्त सक्षम ने भीतर अपने संबंध तोड़ने और जोड़ने में चूंकि ये एक बचाव की अनिवार्य शर्त है आदमी की इसलिए बुद्धि की आदत हो गई बहुत चुन चुन के भीतर जाने देने की तो जब आप मुझे सुन रहे हैं तब भी बुद्धि उस आदत का उपयोग करती है जो उस आदत को छोड़कर सुनता है उसको हमने कल शिष्य कहा वो जो सीखने के लिए इतना तैयार है कि बुद्धि के सब डिफेंस मेजर सुरक्षा के उपाय अलग कर देता है द्वार खुला छोड़ देता है यही श्रद्धा का अर्थ है श्रद्धा का अर्थ है जिस तरफ श्रद्धा है उस तरफ हम अपनी सुरक्षा के सब उपाय छोड़ देते हैं। तो तो आपके हृदय तक बात पहुंच जाएगी तब तो आपके हृदय के तंतु भी झंझना जाएंगे तब आपको कठिनाई नहीं होगी समझने में कि कीर्तन क्या है आप खुद भी करना चाहेंगे तब मैं जो बोल रहा हूँ वो आपकी बुद्धि का भोजन नहीं बनेगा आपके हृदय का रस हो जाए, और वो रस प्रकट होना चाहेगा और वो रस मग्न होना चाहेगा और वो रस डूबना चाहेगा तो जो हृदय से सुन रहे हैं उनके तो पैर थिरकने लगेंगे उनका तो सिर डोलने लगेगा उनके तो हाथों में कोई नाचने लगेगा चाहे वो संभाल के अपने कुर्सी पे बैठे रहें भला पास पड़ोस के डर से लेकिन कोई उनके भीतर नाचने की तैयारी करने लगेगा अब जो कहा है अगर वो हृदय को छू जाए तो आप जरूर ही नाचना चाहेंगे क्योंकि हृदय नाचना ही जानता है हृदय पर जब कोई आघात गहरा हो जाता है और हृदय में जब कोई बीज गहरे में उतर जाता है तो हृदय एक ही तरह से अपने को प्रकट करना जानता है कि सारा रोवा रोवा नाच उठे तो जिनको हृदय तक बात पहुंच जाती है वो नाचना चाहते हैं और उन्हें बिना नाचे सड़क पर छोड़ देना खतरे से खाली नहीं है एक दस मिनट नाच के वो हल्के हो सकेंगे वो जो भीतर घना हुआ वो प्रकट हो जाएगा जो बादल आकाश में आया वो बरस लेगा वे हल्के होकर जाएंगे और एक संबंध भी जोड़ कर जाएंगे की बुद्धि और हृदय में विरोध नहीं है विरोध हमारा खड़ा किया हुआ है लेकिन जिनकी समझ में नहीं आया जिनकी समझ द्वार पर पहरा बन के खड़ी हो गई और जिन्होंने हृदय तक नहीं पहुंचने दिया उनको जरूर सवाल उठेगा कि कीर्तन की क्या जरूरत है न केवल सवाल उठेगा बल्कि ऐसा भी लगेगा कि ये तो बड़ा विपरीत है जो मैं कहता हूं उससे ये कीर्तन विपरीत मालूम पड़ता है ये तो बड़ी नासमझो जैसी बात है ग्राम में कि लोग नाचे कूदे ध्यान रखे मेरे लिए सभी विपरीत जो सलाह से कहा है परिपूरक है। जब मैं एक घंटे डेढ़ घंटे तक आपसे बुद्धि की बात करता हूं तो आपका बैलेंस झुक जाता है एक तरफ जरूरी है कि इस विपरीत हम कुछ करके विदा आप जादा जादा हो आप ज्यादा बैलेंस ज्यादा संतुलित होकर जाएंगे कुछ हृदय का हम कर ले और भी कारण है जो मैंने कहा है वो आपके गहरे उतर जाएगा अगर आप उसको सुन के नाच के लौटे जो मैंने कहा है अगर आप सोचते ही लौटे आप उसको खराब कर देंगे मैंने कुछ कहा है आपके ऊपर वो हावी है सिर पर आप उसको सोचते लौटेंगे आप करेंगे क्या आप सोच के उसको विकृत कर देंगे उचित है कि एक 10-15 मिनट के लिए खाली गैप मिल जाए आपको मौका ना मिले कुछ करने का और वो जो आपके ऊपर है धीरे धीरे रस रस के भीतर चला जाए एक 15 मिनट जरूरी है कि आपको मौका ना मिले आपको मौका मिला तो आप उसको अस्त व्यस्त कर देंगे इसलिए अगर आप एक पंद्रह मिनट नाच के भूल के बुद्धि को हृदयपूर्वक जी के लौट जाते हैं तो जो मैंने आपसे कहा है आप उसको विकृत ना कर पाएंगे वो आपके विकृत करने के पहले आपके हृदय तक कोई थोड़ी सी धाराएं उसकी पहुंच रही होंगी वे ही धाराएं वस्तु तक काम की हैं फिर जो भी मैं कह रहा हूं वो कितना ही बौद्धिक मालूम पड़े वो बौद्धिक नहीं कहना अभिव्यक्ति बौद्धिक है और मैं उसे इस भांति समझाने की आपको कोशिश करता हूं कि आपके तर्क को भी समझ आ जाए लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो तार्किक नहीं है तर्क केवल माध्यम है शब्द केवल उपाय है जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल अतर्क है और जो मैं कह रहा हूं वो विचार के अतीत है अगर मैं कहने पर ही आपको छोड़ दूं तो आप बहुत जल्दी तोतों की तरह पंडित बन जाएंगे या पंडितों की तरह तोते बन जाएंगे आपको सब बातें कंठस्थ हो जाएंगी और आप भी दूसरों को कह सकेंगे बस इतना ही होगा इसका कोई बहुत अर्थ नहीं होने वाला मेरा आपको कोई तोते बनाने का जरा भी प्रयोजन नहीं है आपको पता ना होगा अगर आप एक दस मिनट नाच लिए गीत गाल लिए आनंदित हो लिए। तो आप तोते नहीं बन पाएंगे आप हल्के हो गए आप पर जो भार पड़ा था बुद्धि पर जो तनाव पड़ा था वो हल्का हो गया और अब जो सारभ है वो आपके भीतर रह जाएगा जो शब्द है वो दुरोहित हो जाएंगे ये कीर्तन इसलिए कि जो मैंने आपसे कहा है उसके शब्द भूल जाएं और उसका सत्य आपके साथ रह जाए ये कीर्तन इसलिए कि जो मैंने आपसे कहा है उसका माध्यम न पकड़ जाए कंटेनर ना पकड़ जाए कंटेंट उसकी सार वस्तु आप में रह जाए तो मैंने मैं नहीं कहता आपसे आप याद रखें मैं कहता हूं आप कृपा करके भूल जो सार्थक है वो भीतर रह जाएगा वो आपकी जिंदगी में जगह जगह से कभी कभी प्रकट होगा जो गैर सार्थक है उसे याद रखना पड़ता है इमरसन ने कहीं शिक्षा की परिभाषा करते वक्त कहा है कि शिक्षा वो है जो स्कूल छोड़ने पर भूल जाती है सब भूल जाती है लेकिन फिर भी एक शिक्षित और अशिक्षित आदमी में एक फर्क रह जाता वो फर्क क्या है वो फर्क क्या है वो जो सार्थक था अगर डूब गया तो वही फर्क है वही सुसंस्कार है वही संस्कृति है शिक्षा तो भूल जाती है आज कितनी आपको ज्यामिति की थोरन याद है अंग्रेज लेखक समरपत माम ने लिखा है कि मैं लाख उपाय करूं और उसकी बात मुझे समझ में पड़ी क्योंकि मैं भी उसी परेशानी में रहा हूं लिखा कि लाख उपाय करूं ऐसे लेकर जेड तक पूरी वर्णमाला याद नहीं आती मुझे भी नहीं आती उसको फिर फिर गिनना पड़ता है डिक्शनरी देखो तो फिर से देखना पड़ता है कि एच किसके आगे और किसके पीछे समरसठ माम ने लिखा है कि कितने उपाय करो वर्णमाला याद नहीं आती वर्णमाला याद आने के लिए है भी नहीं भूली जानी चाहिए क्योंकि जिनको वर्णमाला ही याद आती है उनको फिर कुछ और याद नहीं आता वर्णमाला याद रखने की चीज नहीं भूल जाने की चीज है उसका काम रह जाता है उसका उपयोग रह जाता है वही उपयोग शास्त्रों के साथ कठिनाई है सिद्धांतों के साथ कठिनाई है शब्द याद रह जाते हैं उपयोग बिल्कुल याद नहीं रहता तो मैं जो कहता हूं वह आपके मस्तिष्क पर बोझ ना बन जाए आप उस बोझ से हल्के होकर लौटे भूल ही जाए उतर ही जाए तो जो साग है जो बीज है वो आपके भीतर पड़ा रह जाए और किसी दिन अचानक आप पाएंगे कि उसने अंकुर आ गए उसमें फूल आ गए वे फूल जो मैंने कहा है उसके सत्य की खबर देंगे और जो मैंने कहा है अगर वही आपको याद है तो केवल शब्द आप में दोहरते रहेंगे और सत्य से आप वंचित हो जाएंगे इसलिए भी और इसलिए भी कि मेरा मानना है कि बुद्धि से कोई कभी परमात्मा तक नहीं पहुंचता है सोच सोच कर कोई कभी सत्य तक नहीं पहुंचता है नाच के तो कभी कभी कुछ लोग पहुंच गए हैं हिसाब करके कभी कोई नहीं पहुंचा कुछ पागल तो कभी कभी पहुंच गए हैं लेकिन होशियार लोग नहीं पहुंच पाते उनकी होशियारी ही बाधा बन जाती है लेकिन एक अड़चन जो लोग पागलपन की बात करते हैं वो होशियारी की बात नहीं करते इसलिए होशियार आदमी उनके पास फटकते ही नहीं जो लोग होशियारी की बात करते हैं वो पागलपन से बिल्कुल दूर साफ सुथरे रहते वो पागलपन को बिल्कुल अछूत मानते उनके पास पागल नहीं फटकते लेकिन ध्यान रहे समझ और पागलपन का एक गहरा तालमेल जब निर्मित होता है तो जीवन में श्रेष्ठ संक्रांति घटित होती है बुद्धिमानी अगर हंस न सके तो थोड़ी कम बुद्धिमानी है बुद्धिमान अगर नाच न सके तो थोड़ा कम बुद्धिमान है अगर बुद्धि हल्की होकर उड़ ना सके तो पत्थर है मेरी दृष्टि में जीवन इन विरोधों का एक संगम है सोचें खूब लेकिन सोचने पर रुकना ना चाहे कहीं एक क्षण सोचने को एक तरफ रख दें वस्त्रों की तरह नग्न हो जाए सोचने से नाचे कुंदे छोटे बच्चों की तरह हो जाए अगर आप छोटे बच्चे में और बुद्धिमान में दोनों के बीच कोई सेतु बना लेते हैं तो आपने वो गोल्डन ब्रिज स्वर्ण सेतु बना लिया जिस पर से होकर ही सभी को जाना पड़ता है अगर आप वो नहीं बना पाते हैं आप अधूरे रह जाएंगे अगर आप सिर्फ नाच ही कून सकते हैं तो आप पागल हैं अगर आप सिर्फ सोच ही सकते हैं तो आप दूसरे ढंग के पागल हैं अगर आप ये दोनों एक साथ आप में संभव है तो इन दोनों का मिलन एक नए तत्व को जन्म दे जाता है जिसको प्रज्ञा कहते हैं जिसको विस्टम कहते हैं इसलिए भी एक और मित्र ने पूछा है कि हमने बहुत कीर्तन देखे लेकिन कीर्तन में एक व्यवस्था होती है ढंग होता है यह यहां जो होता है बिल्कुल बेढंगा है इसमें कोई व्यवस्था नहीं कोई कैसा ही नाचता कूदता है कोई कहता ही चिल्लाता है उनका उनका ख्याल ठीक ही है जान के ही ये अव्यवस्था है ऐसा कहिए कि व्यवस्थित है व्यवस्था से ही ये अव्यवस्था है ये कोई अकारण नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा मानना है कि जब कोई व्यवस्था से नाचता है तो नर्तक हो सकता है कीर्तन नहीं व्यवस्था एक बात है जब कोई व्यवस्था से गाता है तो गायक हो सकता है वो दूसरी बात है लेकिन जब कोई भाव से हृदय की उमंग से सहजता से नास्ता और गाता है तब कीर्तन का जन्म होता है कीर्तन की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती नृत्य एक बात है और कीर्तन में नाचना बिल्कुल और बात है स्पीनियस सहज स्फूर्त होना चाहिए जो अंतर में उदित हो रहा हो वही होना चाहिए फिर हाथ पैर जैसे भी मुद्राओं में होना चाहे उन्हें होने की स्वतंत्रता होनी चाहिए आपको शायद पता नहीं कि जब हम शरीर को पूरी मुक्ति दे देते हैं और भाव के साथ शरीर को भी पूरा छोड़ देते हैं। अगर ये छोड़ना पूरा हो जाए तो आपको समाधि की पहली झलक इससे ही मिलेगी क्योंकि जब शरीर पर कोई बंधन नहीं होता क्योंकि नियम तो बंधन है व्यवस्था एक बंधन है और जब आप व्यवस्था रखते हैं तो चेतन रहना पड़ता है पूरे वक्त ठोस रखना पड़ता है कि कुछ गलती तो नहीं हो रही कोई ताल में पद में कहीं कोई भूल तो नहीं हो रही तो फिर बुद्धि काम रखती है व्यवस्था कार्य बुद्धि मौजूद है हृदय को मौका नहीं मिला ये हृदय पूर्वक है तो आप अगर यहाँ कौन कैसा गुल करना है ये देख रहे हैं आप गलती जगह आ गए आपको किसी नर्तकी को किसी नर्तक को देखना चाहिए वहां भूल नहीं होंगी यहां आपको देखना चाहिए कौन कितना स्वाभाविक हो गया और स्वाभाविक कोई हो गया है या नहीं हो गया इसे बाहर से देखना बड़ा मुश्किल है ये तो खुद ही हो तो ही समझना आता है तो बेहतर यह है कि खुद होके देखिए एक स्वाभाविकता भी है तब हम कुछ भी नहीं रोकते पैर जैसा नाचना चाहते हैं नाचने देते हैं कोई नियम कोई अनुशासन नहीं मन जैसा उछलना चाहता हो उछलने देते एक दस मिनट अपने शरीर अपने इस मन को सहज छोड़कर देखिए उस सहज में डूबते ही आपको पहली दफे एक स्वतंत्रता अनुभव होगी जो आप छोटे से बच्चे रहे होंगे तब कभी शायद आपने उसकी झलक जानी हो लेकिन अब तो बहुत समय हो गया उसे भूले हुए जब कभी छोटे बच्चे आप किसी फूल के पास किसी तितली को पकड़ने के लिए दौड़े होंगे तब जैसी सहजता भीतर रही होगी वैसी सहजता एक बार फिर से पकड़िए उसके पकड़ते ही बीच की सारी की सारी बाधाएं गिर जाती और जब कोई फिर से अपनी बुद्धिमानी में बच्चों जैसा हो जाता है तो स्वर्ग की चाबी उसके हाथ में है छोटे छोटे दो चार सवाल एक मित्र ने पूछा है डू यू क्लीम टू बी ए डिसाइपल ऑफ एनी गुरु क्या आपका कोई दावा है कि आप किसी के शिष्य होने का भी दावा हो और शिष्य होना बताया जा सकता है अगर कोई एकाध का शिष्य हो पूरी जिंदगी ही गुरु है और जिसकी आंखें खुली हैं वो एक क्षण भी बिना सीखे नहीं रह सकता रास्ते के पत्थरों से भी सीख लेगा फूलों से भी सीख लेगा आकाश के तारों से भी सीख लेगा जो गाली देंगे उनसे भी सीख लेगा जो फूल चढ़ाएंगे उनसे भी सीख लेगा अगर सीखने की कला आ गई हो तो आप शिष्य होते हैं और ये सारा जगत गुरु होता है सीखने की कला नहीं आती इसलिए हम एकाध को गुरु बना लेते हैं। ऐसा समझे कि आप अपने घर में छिपे और एक छोटा सा छेद कर लेते हैं उसमें से आकाश को देखते हैं कोई आदमी आकाश के नीचे खड़ा है घर ही छोड़ दिया जब एक छोटे से छेद से इतना आकाश दिखता था तो सोचा कि अब सब दीवानों को गिरा ही तो बाहर ही खड़े हो जाओ स्वभाव था आप अपने घर के भीतर से पूछेंगे कि मैं इस नंबर एक के छेद से देख रहा हूँ आपने किस क्षेत्र से आकाश को देखा और वो जो आदमी आकाश के नीचे खड़ा है वो आपको क्या कहे क्या दावा करे कि किस क्षेत्र तो से उसने आकाश को देखा उसकी बड़ी मुसीबत होगी वो कहेगा क्षेत्र तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता आकाशीय आकाश है जब सीखने की क्षमता पूरी होती है तो गुरु कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि गुरु ही गुरु है आकाशीय आकाश तो मेरा कोई दावा नहीं और ध्यान रहे शिष्य होने का कोई दावा नहीं होता और गुरु होने का तो दावा हो ही नहीं सकता क्योंकि जो आदमी दावा करता हो मैं गुरु हूं अभी वो इतना भी नहीं सीख पाया इतना भी नहीं सीख पाया कि गुरु होकर सत्य में कोई भी प्रवेश नहीं इसलिए जो गुरु के दावेदार हैं कि हम गुरु हैं जानना कि गुरु नहीं हो सकते गुरु दावेदार नहीं होता है शिष्य दावा कर सकता है कि फला व्यक्ति मेरा गुरु है गुरु दावा नहीं कर सकता और शिष्य भी तभी, तभी तक दावा कर सकता है जब तक अभी पूरी तरह शिष्यत्व उसने खिला नहीं नहीं तो फिर सारा जगत गुरु हो जाए सारी दिशाएं गुरु हो जाए शिष्यत्व का अर्थ है सीखने की क्षमता गुरु को पकड़ने की आदत नहीं सीखने की क्षमता एक नदी बहती है कितने किनारों को छूती हुई कितने पहाड़ों को पार करती हुई उससे कोई पूछे कि किस घाट का तुम्हारा दावा है तो नदी कहेगी बहुत घाट थे घाट ही घाट थे अब उनका नाम लेना भी मुश्किल है अगर आप जिए हैं ठीक से जाग कर जिए हैं तो आपने सबसे सीखा है असंभव है ये कि आप किसी बात से सीखे बिना बच जाएं। लेकिन हम अंधे लोग हैं इसलिए हम गुरु को भी बनाते हैं गुरु बनाने का मतलब यह है कि आपको शिष्य होने की कला अभी नहीं आई नहीं तो गुरु क्या बनाना है शिष्य हो जाना है गुरु नहीं बनाना है शिष्य हो जाना है लेकिन हम गुरु बनाते हैं हम गुरु इसलिए बनाते हैं ताकि दूसरों से सीखने से बचे हमारा डर यह है कि सबसे सीखेंगे तो डूबे एक को पकड़ ले सहारा पक्का सब तरफ दुआ दरवाजे बंद कर ले हम ऐसे लोग हैं कि हम सोचते हैं कि हम तो एक खिड़की पर खड़े होकर श्वास ले लेंगे और बाकी सब खिड़कियों पर सांस बंद रखेंगे मर जाएंगे जगह चारों तरफ से दे रहा है इसे लेने में इतनी कंजूसी क्या है सब तरफ से सांस ले शिष्य हो जाएं, गुरु की फिक्र छोड़ें, और जब आप शिष्य हो जाएंगे तो कदम कदम पर गुरु उपलब्ध होने लगेगा जब मैं कहता हूं कदम कदम का गुरु उपलब्ध होने लगेगा तो इसका यह मतलब नहीं कि कोई एक बुद्ध आपको या कोई एक महावीर आपको पकड़ जाएगा और फिर आपके साथ बना रहेगा जिंदगी अनंत है बुद्ध का जिंदा और आनंद छाती पीट कर लगा और उसने कहा कि आपके रहते मुझे ज्ञान नहीं हुआ और अब आप जा रहे हैं तो मेरा क्या होगा तो बुद्ध ने कहा आनंद पागलमत बन मुझसे पहले हजारों बुद्ध हुए मुस्त हजारों बुद्ध होते रहेंगे और अगर तू सीखने में कुशल है तो तुझे हर कदम तो बुद्ध मिल जाएंगे और अगर तू सीखने में कुशल नहीं तो 40 साल से तू मेरे साथ ही था इससे भी तूने क्या सीख लिया बड़े मजे की बात है कि 40 साल तू मेरे साथ था और तू कहता है कि तुझे ज्ञान नहीं हुआ और अब जब मैं मर रहा हूं तो रो रहा है आप छूट जाएंगे तब ज्ञान कैसा होगा मेरे साथ 40 साल में नहीं हुआ तब तो मेरे मरने से रोने की क्या जरूरत है चालीस साल में नहीं हुआ 40 जन्मों में भी नहीं होगा बुद्ध ने आखिरी बात जवानों से कही बड़ी महत्वपूर्ण है बुद्ध ने कहा शायद ये भी हो सकता है मेरे कारण तू संकीर्ण हो गया मुझे तूने पकड़ लिया तेरी सीखने की क्षमता छीन हो गई तूने तूा कि गुरु तो मिल गए अब क्या सीखने की क्षमता की जरूरत है एक दफा हो गए शिष्य बात खत्म हो गई शिष्य हो जाना कोई खत्म हो जाने वाली बात नहीं है ये सिर्फ प्रारंभ होती है खत्म कभी नहीं होती तो बुद्ध ने कहा मैं मर जाऊंगा तो शायद तेरे सीखने की क्षमता फिर उन्मुक्त हो जाए फिर तू तो खुल जाए और ऐसा ही हुआ आनंद बुद्ध के मरने के बाद ही ज्ञान को उपलब्ध हो सकता इस मित्र ने कहा तो व्हाई डू यू कॉल योरसेल्फ सल भगवान और बड़े हिम्मत बर आदमी है क्योंकि उन्होंने ये भी लिखा है इफ यू आर रियली बोल्ड यू मस्ट रिप्लाई माई क्वेश्चन पूछा आप अपने को भगवान क्यों कहते हैं मैंने तो कभी कहा नहीं लेकिन आप कहते हैं तो मैं कहता हूं कि मैं भगवान हूं और ये इसलिए कहता हूं कि भगवान के सिवाय और कुछ होने का उपाय ही नहीं आप भी भगवान हैं भगवान के सिवाय इस जगत में और कुछ भी नहीं तो अगर कोई दावा करता हो कि मैं भगवान हूं और आप भगवान नहीं हैं तब यह दावा अपराध पूर्ण है मैंने कभी कोई दावा नहीं किया मैंने कभी कहा भी नहीं पर इससे उल्टी बात भी मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं भगवान नहीं हूं क्योंकि वो तो सरासर असत्य होगा इतना ही कह सकता हूं कि भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है और अब मैं क्या कर सकता हूं क्योंकि तो भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है आप भी भगवान हैं इसका पता न हो यह हो सकता है इसका पता हो यह हो सकता है जिसको पता नहीं है उसे पता करने की कोशिश करनी चाहिए भगवान का अर्थ है अस्तित्व शुद्धतम अस्तित्व वो जो हम हैं अपने मौलिक स्वभाव में उसका नाम ही भगवत्ता है लेकिन हमारे मन में भगवान की मालूम क्या क्या धारणाएं उससे तकलीफ होती कोई सोचता है भगवान वो जिसने दुनिया को बनाया तो स्वभाव मैंने दुनिया को नहीं बनाया इसलिए ये झंझट तो मुश्किल नहीं कोई सोचता है कि अगर भगवान है मेरे पास पत्रा वो तो तो कहते अगर आप भगवान हैं तो मैं गरीब हूं मेरी गरीबी मिटा कर दिखाइए अगर आप भगवान हैं तो मेरी आंखें खराब है आंखें ठीक करके कर कर बताइए नहीं भगवान से वैसा भी मेरा कोई प्रयोजन नहीं है आपकी आंखे खराब है इसके लिए आपके भीतर का ही भगवान जिम्मेवार है उसमें थोड़े फर्क करिए आप गरीब हैं आपके भीतर का भगवान ही जिम्मेवार है उसमें कुछ थोड़े फर्क करिए और किसी बाहर के भगवान की तरफ मत देखिए क्योंकि जिसे भीतर का भगवान ही नहीं दिखाई पड़ रहा उससे बाहर का भगवान दिखाई नहीं पड़ सकता है नहीं मैं कोई ताबीज प्रकट करने वाला भगवान भी नहीं हूं कि कोई चमत्कार दिखाइए अगर भगवान ऐसे तो मदारियों में भी भगवान होते हैं लेकिन भगवान मदारी होने में बहुत रस लेते दिखाई नहीं पड़ते भगवान से मेरा अर्थ है कि वो जो आपकी शुद्धतम सत्ता है जहा सब सब कचरा है जहां सब व्यर्थ असार अलग करके आपने अपने को देख लिया है तो आप भगवान हैं। कोई दुनिया बनाने की जरूरत नहीं है आपके भगवान होने के लिए नहीं तो फिर आप भगवान कभी हो ना पाएंगे पक्का समझ लेना किसी की आंखें ठीक करना जरूरी नहीं है आपके भगवान होने के लिए नहीं तो फिर आप भगवान कभी हो ना पाएंगे और या फिर कोई डॉक्टर भगवान हो जाए भगवान होने का अर्थ ही ये है कि वो जो हमारे भीतर छिपा स्वभाव है जो ताओ है वो जो हमारे भीतर का अस्तित्व है उस अस्तित्व की उस अस्तित्व में प्रवेश तो ये झंझट भी आपकी अलग कर दू नहा आपको लगता है कि मैंने क्यों अपने को भगवान कहा अभी तक कहा नहीं था आज मैं आपको कह देता हूं मैं भगवान हूँ उससे अड़चन मिटेगी उससे सुविधा हो जाएगी लेकिन इसका यह मतलब आप मत समझ लेना कि आप कुछ और हैं आप भी वही हैं देर अबेर होगी आपको पहचानने में लेकिन चेष्टा करें तो पहचान ले सकते हैं, भगवान होना कोई दावा नहीं है भगवान होना हमारा सह स्वभाव है शेष प्रश्न तो पुनरुत्तिया हैं दो बातें अंत में प्रश्न पूछ लेना कठिन नहीं है जवाब देना भी कठिन नहीं है जो प्रश्न भी पूछा जा सकता है उसका जवाब भी दिया जा सकता है लेकिन सच में ऐसे प्रश्न पूछना जो आपके काम पड़े बहुत कठिन है और वैसे प्रश्नों का जवाब देना भी आसान नहीं है लेकिन आप वैसे प्रश्न पूछते ही नहीं ऐसा लगता है कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है आपके पास जो आपकी जिंदगी में काम आने वाला हो आपके प्रश्न व्यर्थ के प्रश्न मालूम पे ऐसा लगता है कि बुद्धि में थोड़ी खुजली होती है उससे आपके प्रश्न <laughs> कोई आत्मा में कोई प्यास, कि कोई पुकार की कोई खोज ऐसा नहीं खुजली, थोड़ा खुजा लिया फिर खुजाने से खून निकला आया तो जुम्मा मेरा नहीं पीछे तकलीफ हो तो जुम्मा मेरा नहीं है अपनी तरफ हमारा शायद ध्यान नहीं है शायद हमें ख्याल ही नहीं है कि हम कुछ और भी हो सकते हैं जो हम हैं जहां हम खड़े हैं वहां से कहीं और पहुंचना भी हो सकता है हमारा जीवन भी यात्रा बन सकता है हाँ। हम पूछने चले जाते हैं कुतूहल बस बिना इसकी फिक्र किए कि अगर इसका उत्तर मिल जाएगा तो फिर क्या करना है तो एक मित्र ने पूछ लिया आप अपने को भगवान क्यों कहलाते हैं या कहते हैं। कोई भी उत्तर हो इससे उस मित्र को क्या होगा कोई भी उत्तर हो मैं कह दू मैं भगवान हूँ मैं कह दू मैं भगवान हूँ इस उस मित्र को क्या होगा मेरे संबंध में दिया गया कोई भी वक्तव्य उस मित्र को क्या लाने वाला है खुजली है थोड़ी खरोंच लग जाएगी तकलीफ होगी जिस मित्र ने पूछा है वो परेशान घर लौटेगा अगर जवाब ना दू तो वो समझेगा कि मैं हिम्मतवर नहीं हूँ जवाब दू तो उसकी खुजली में खून निकलेगा वो भी मुझे पता है प्रश्न से उसे कोई हल नहीं होने वाला है कोई राहत नहीं मिलने वाली है फिर किस लिए पूछ रहा है हमें ख्याल ही नहीं हम क्यों पूछ रहे हैं इसलिए हम बहुत से प्रश्न पूछते हैं बहुत से उत्तर इकट्ठे कर लेते हैं और हम वैसे के वैसे ही रह जाते हैं जैसे थे। आगे के लिए आपसे कहता हूं थोड़ा सोचकर पूछे और सोचने के लिए एक कसौटी रख ले कि इसका जो उत्तर मिलेगा उससे मैं क्या कर सकता हूं एक गांव में था, था, था, दो मेरे पास आए, एक था, एक जैन हिंदू था, दोनों पड़ोसी, उन्होंने दोनों ने मुझसे कहा कि हमारा 50 साल का विवाद है दोनों साथ पढ़े दोनों बड़े साथ ये हिंदू है मैं जैन हूं मैं जैन हूं मैं मानता हूं कि किसी ईश्वर ने जगत को नहीं बनाया ये हिंदू है ये मानता है कि जगत को ईश्वर ने बनाया इसमें कुछ निर्णय नहीं हो पाता विवाद होता रहता है अब तक कोई तो हल नहीं हुआ आप आए हैं आप हल कर दे मैंने उनसे कहा कि अगर मैं हल भी कर दूं, तो फिर तुम क्या करोगे अगर ये पक्का हो जाए कि जगत ईश्वर ने बनाया फिर तुम्हारे क्या इरादे अगर ये पक्का हो जाए कि जगत ईश्वर ने नहीं बनाया तो तुम्हारे क्या इरादे उन्होंने इरादे का क्या सवाल नहीं कुछ करना नहीं है उन्होंने मगर तय तो हो जाए जिससे कुछ करना नहीं है उसको तय किसलिए करना है ध्यान रहे और जिस चीज से हमें कुछ करना नहीं है हम उसे कभी तय ना कर पाएंगे क्योंकि तय ही हम सब करते हैं जब हमें कुछ करना होता है तय करने का मतलब यह होता है कि जिंदगी दांव पर है इसलिए तय करके कुछ करना है जिस चीज के तय होने से कुछ करना ही नहीं वो कभी तय नहीं हो पाती इसलिए लोग जिंदगी भर विवाद करते रहते और जहां झूलन होने पाया था कब्र इंच भर दूर नहीं पाती वहीं पाती है मत पूछे ऐसे सवालों का कोई प्रयोजन नहीं है ऐसा सवाल पूछें जो आपकी जिंदगी को बदलता हो जिसका उत्तर आपको कुछ करने में ले जाए जो सवाल आपके लिए क्रांति बने जो सवाल रूपांतरण का इशारा बन आज इतना ही रुकें पांच मिनट कीर्तन करें और फिर जाएं।